भारतीय व्याख्यान मेरी क्रांतिकारी योजना अब मैं मद्रास की समाज सुधारक समिति के बारे में कुछ कहूंगा। उन्होंने मेरे साथ बड़ा सदैव व्यवहार किया है उन्होंने मेरे लिए अनेक मधुर शब्द का प्रयोग किया है और मुझे बताया है कि मद्रास और बंगाल के समाज सुधारकों में बड़ा अंतर है मैं उनसे इस बात में सहमत हूँ मैंने अक्सर तुम लोगों से कहा है और यह तुम लोगों में से भक्तों को याद भी होगा कि मद्रास इस समय बड़ी अच्छी अवस्था में है बंगाल में जैसी क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है वैसी मद्रास में नहीं है यहाँ पर धीरे धीरे स्थाई रूप से सब विषयों में उन्नति हो रही है यहाँ पर समाज का क्रमशः विकास हो रहा है किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं बंगाल में कहीं कहीं कुछ कुछ पुनरुत्थान हुआ है पर मद्रास में यह पुनरुत्थान नहीं है यह है समाज की स्वाभाविक उन्नति अतए दोनों प्रदेशों के निवासियों को विभिन्नता के संबंध में समाज सुधारक जो कुछ कहते हैं उनसे मैं सर्वदा सहमत हूँ परंतु एक विभिन्नता और है जिसे वे नहीं समझते इन संस्थाओं में से कुछ मुझे डराकर अपना सदस्य बनाना चाहती है ये लोग ऐसा करें यह एक आश्चर्यजनक बात है जो मनुष्य अपने जीवन में चौदह वर्ष तक लगातार खाका कशी का मुकाबला करता रहा हो जिसे यह भी ना मालूम रहा हो कि दूसरे दिन का भोजन कहां से आएगा सोने के लिए स्थान कहां मिलेगा वह इतनी सरलता से धमकाया नहीं जा सकता जो मनुष्य बिना कपड़ों के और बिना यह जाने कि दूसरे समय भोजन कहां से मिलेगा उस स्थान पर रहा हो जहां का तापमान शून्य से भी तीस डिग्री कम हो वह भारत में इतनी सरलता से नहीं डराया दर, जा सकता यही पहली बात है जो मैं उनसे कहूँगा मुझमें अपनी थोड़ी दृढ़ता है मेरा थोड़ा निज का अनुभव भी है और मेरे पास संसार के लिए एक संदेश है जो मैं बिना किसी डर के बिना भविष्य की चिंता किए सबको दूंगा। सुधारकों से मैं कहूँगा कि मैं स्वयं उनसे कहीं बढ़ सुधारक हूँ वे लोग केवल इधर उधर थोड़ा सुधार करना चाहते हैं और मैं चाहता हूं आमूल सुधार हम लोगों का मतभेद है केवल सुधार की प्रणाली में उनकी प्रणाली विनाशात्मक है और मेरी संगठनात्मक है मैं सुधार में विश्वास नहीं करता मैं विश्वास करता हूं स्वाभाविक उन्नति में मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश मरने का साहस नहीं कर सकता कि तुम्हें इस भांति चलना होगा दूसरी तरह नहीं मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूँ जो राम के सेतु बांधने के समय अपने योगदान स्वरूप थोड़ी बालू लाकर संतुष्ट हो गई थी यही मेरा भाव है यह अद्भुत राष्ट्र जीवन रूपी यंत्र युग युग से कार्य करता आ रहा है राष्ट्रीय जीवन का यह अद्भुत प्रवाह हम लोगों के सम्मुख बह रहा है कौन जानता है कौन साहसपूर्वक कह सकता है कि यह अच्छा है या बुरा और यह किस प्रकार चलेगा हजारों घटनाक्रम उसके चारों ओर उपस्थित होकर उसे एक विशिष्ट प्रकार की स्फूर्ति देकर कभी उसकी गति को मंद और कभी उसे तीव्र कर देते हैं उसके वेग को नियमित करने का कौन साहस कर सकता है हमारा काम तो फल की ओर दृष्टि न रख कर केवल काम करते जाना है जैसा कि गीता में कहा है राष्ट्रीय जीवन को जिस ईंधन की जरूरत है देते जाओ बस वह अपने ढंग से उन्नति करता जाएगा कोई उसकी उन्नति का मार्ग निर्दिष्ट नहीं कर सकता हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां हैं पर इस तरह बुराइयाँ तो दूसरे समाजों में भी है यहाँ कि भूमि विधवाओं के आंसू से कभी कभी तर होती है तो पाश्चात्य देश का वायुमंडल अविवाहित स्त्रियों की आहों से भरा रहता है यहाँ का जीवन गरीबी की चपेटों से जर्जरित है तो वहाँ पर लोग विलासिता के विष से जीवन मृत हो रहे हैं यहाँ पर लोग इसलिए आत्महत्या करना चाहते हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है तो वहाँ खाद्यान्न भोग की प्रचुरता है के कारण लोग आत्महत्या करते हैं बुराइयाँ सभी जगह है यह तो पुराने वात रोग की तरह है यदि उसे पैर से हटाओ तो वह सिर में चला जाता है वहाँ से हटाने पर वह दूसरी जगह भाग जाता है बस उसे केवल एक जगह से दूसरी जगह ही भागा भगा सकते हैं अ बच्चों बुराइयों के निराकरण की चेष्टा करना ही सही उपाय नहीं है हमारे दर्शन शास्त्रों में लिखा है कि अच्छे और बुरे का नित्य संबंध है वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं यदि तुम्हारे पास एक है तो दूसरा अवश्य रहेगा जब समुद्र में एक स्थान पर लहर उठती है तो दूसरे स्थान पर गड्ढा होना अनिवार्य है इतना ही नहीं सारा जीवन ही दोषयुक्त है बिना किसी की हत्या किए एक सांस तक नहीं ले जा सकती बिना किसी का भोजन छीने हम एक कौर भी नहीं खा सकते यही प्रकृति का नियम है यही दार्शनिक सिद्धांत है इसलिए हमें केवल यह समझ लेना होगा कि सामाजिक दोषों के निराकरण का कार्य उतना वस्तुनिष्ठ नहीं है जितना आत्मनिष्ठ हम कितने भी लंबे चौड़ी डींग क्यों न हाँके समाज के दोषों को दूर करने का कार्य जितना स्वयं के लिए शिक्षात्मक है उतना समाज के लिए वास्तविक नहीं समाज के दोष दूर करने के संबंध में सबसे पहले इस तत्व को समझ लेना होगा और इसे समझकर अपने मन को शांत करना होगा अपने खून की बढ़ गर्मी को रोकना होगा अपनी उत्तेजना को दूर करना होगा संसार का इतिहास भी हमें यह बताता है कि जहाँ कहीं इस प्रकार की उत्तेजना से समाज के सुधार करने का प्रयत्न हुआ है वहाँ केवल यही फल हुआ है कि जिस उद्देश्य से वह किया गया था उस उद्देश्य को ही उसने विफल कर दिया दासत्व को नष्ट कर देने के लिए अमेरिका में जो लड़ाई ठनी थी उसकी अपेक्षा अधिकतर और स्वतंत्रता की स्थापना के लिए किसी बड़े सामाजिक आंदोलन की कल्पना ही नहीं की जा सकती तुम सभी लोग उसे जानते हो पर उसका फल क्या हो हुआ यही कि आजकल के दास इस युद्ध के पूर्व के दासों की अपेक्षा सौगुनी अधिक बुरी दशा की ओर पहुँच गए हैं इस युद्ध के पूर्व ये बेचारे निग्रो कम से कम किसी की संपत्ति तो थे और संपत्ति होने के नाते इनकी देखभाल की जाती थी कि ये कहीं दुर्बल और बेकाम न हो जाए पर आज तो ये किसी की संपत्ति नहीं है इनके जीवन का कुछ भी मूल्य नहीं है मामूली बातों के लिए ये जीते जी जला दिए जाते हैं गोली से उड़ा दिए जाते हैं और उनके हथियारों पर कोई कानून ही लागू नहीं होता क्यों इसलिए कि ये निगर हैं मानो कोई कानून ही लागू नहीं होता क्यों इसलिए कि ये निगर हैं मानो ये मनुष्य तो क्या पशु भी नहीं है समाज के दोषों को प्रबल उत्तेजनापूर्ण आंदोलन द्वारा अथवा कानून के बल पर सहसा हटा देने का यही परिणाम होता है इतिहास इस बात का साक्षी है इस प्रकार का आंदोलन चाहे किसी भले उद्देश्य से ही क्यों न किया गया हो यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है प्रत्यक्ष अनुभव से ही मैंने यह सीखा है यही कारण है कि मैं केवल दोष ही देखने वाली इन संस्थाओं का सदस्य नहीं हो सकता दोषारोपण अथवा निंदा करने की भला आवश्यकता क्या ऐसा कौन सा समाज है जिसमें दोष न हो सभी समाज में तो दोष हैं यह तो सभी कोई जानते हैं आज का एक बच्चा भी इसे जानता है यह भी सभा मंच पर खड़ा होकर हमारे सामने हिंदू धर्म की भयानक बुराइयों पर एक लंबा भाषण दे सकता है जो भी अशिक्षित विदेशी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ भारत में पहुंचता है वह रेल पर से भारत को उड़ती नज़र से देख भर लेता है और बस फिर भारत की भयानक बुराइयों पर बड़ा सारगर्भी व्याख्यान देने लगता है हम जानते हैं कि यहाँ बुराइयाँ हैं पर बुराई तो हर कोई दिखा सकता है मानव समाज का सच्चा हित तो वह है जो इन कठिनाइयों से बाहर निकलने का उपाय बताए यह तो इस प्रकार है कि कोई एक दार्शनिक एक डूबते हुए लड़के को गंभीर भाव से उपदेश दे रहा था तो लड़के ने कहा पहले मुझे पानी से बाहर निकालिए फिर उपदेश दीजिए बस ठीक इसी तरह भारतवासी भी कहते हैं हम लोगों ने बहुत व्याख्यान सुन लिए बहुत सी संस्थाएं देख ली बहुत से पत्र पढ़ लिए अब तो ऐसा मनुष्य चाहिए जो अपने हाथ का सहारा दे उसे इस गंभीर उसे इस गंभीर भाव से देते रहा था बहुत व्याख्यान सुन चुके कहां है वह मनुष्य जो हमसे वास्तविक प्रेम करता है जो हमारे हम प्रति सच्ची सहानुभूति रखता है बस उसी आदमी की हमें जरूरत है यहीं पर मेरा इन समाज सुधारक आंदोलनों से सर्वथा मतभेद है आज सौ वर्ष हो गए थे ये आंदोलन चल रहे हैं पर शिवाय निंदा और विद्वेश साहित्य की रचना के इनसे और क्या लाभ हुआ है ईश्वर ईश्वरकर्ता यहाँ ऐसा न होता इन्होंने पुराने समाज की कठोर आलोचना की है उस पर तीव्र दोषारोपण किया है उसकी कटु निंदा की है और अंत में पुराने समाज ने भी इनके समान स्वर उठाकर ईट का जवाब ईट से दिया है इसके फलस्वरूप प्रत्येक भारतीय भाषा में ऐसे साहित्य की रचना हो गई है जो जाति के लिए देश के लिए कलंक स्वरूप है क्या यही सुधार है क्या इसी तरह देश गौरव के पथ पर बढ़ेगा यह दोष है किसका इसके बाद एक और महत्वपूर्ण विषय पर हमें विचार करना है भारतवर्ष में हमारा शासन सदैव राजाओं द्वारा हुआ है राजाओं ने ही हमारे सब कानून बनाए हैं अब वे राजा नहीं हैं और इस विषय में अग्रसर होने के लिए हमें मार्ग दिखलाने वाला अब कोई नहीं रहा सरकार साहस नहीं करती है वह तो जनमत की गति देखकर ही अपने कार्य प्रणाली निश्चित करती है अपनी समस्याओं को हल कर लेने वाला एक कल्याणकारी और प्रबल लोकमत स्थापित करने में समय लगता है काफी लंबा समय लगता है और इस बीच हमें प्रतीक्षा करनी होगी अतः सामाजिक सुधार की संपूर्ण समस्या यह रूप लेती है कहाँ है वे लोग जो सुधार चाहते हैं पहले उन्हें तैयार करो सुधार चाहने वाले लोग हैं कहाँ कुछ थोड़े से लोग किसी बात को उचित समझते हैं और बस उसे अन्य सब पर जबरदस्ती लादना चाहते हैं इन अल्पसंख्यक व्यक्तियों के अत्याचार के समान दुनिया में और भी कोई अत्याचार नहीं मुठ्ठी भर लोग जो सोचते हैं कि कतिपय बातें दोषपूर्ण हैं राष्ट्र को गतिशील नहीं कर सकती राष्ट्र में आज प्रगति क्यों नहीं है क्यों वह जड़ भावापन्न है पहले राष्ट्र को शिक्षित करो अपनी निजी विधायक संस्थाएँ बनाओ फिर तो कानून आप ही आ जाएंगे जिस शक्ति के बल से जिसके अनुमोदन से कानून का गठन होगा पहले उसकी सृष्टि करो आज राजा नहीं रहे जिस नई शक्ति से जिस नए दल की सम्मति से नई व्यवस्था गठित होगी वह लोक शक्ति कहाँ है पहले उसी लोक शक्ति को संगठित करो अतएव समाज सुधार के लिए भी प्रथम कर्तव्य है लोगों को शिक्षित करना और जब तक यह कार्य सम्पन्न नहीं होता तब तक प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी गत शताब्दी में सुधार के लिए जो भी आंदोलन हुए हैं उनमें से अधिकांश केवल ऊपरी दिखावा मात्र रहे हैं उनमें से प्रत्येक ने केवल प्रथम दो वर्णों से ही संबंध रखा है शेष दो से नहीं विधवा विवाह के प्रश्न से सत्तर प्रतिशत भारतीय स्त्रियों का कोई संबंध नहीं है और देखो मेरी बात पर ध्यान दो इस प्रकार के सब आंदोलनों का संबंध भारत के केवल उच्च वर्णों से ही रहा है जो जनसाधारण का तिरस्कार करके स्वयं शिक्षित हुए हैं इन लोगों ने अपने अपने घर को साफ करने एवं अंग्रेजों के सम्मुख अपने को सुंदर दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी पर यह तो सुधार नहीं कहा जा सकता सुधार करने में हमें चीज के भीतर उसकी जड़ तक पहुँचना होता है इसी को मैं अमूल सुधार कहता हूँ आग जड़ में लगाओ और क्रमशः ऊपर उठने दो एवं एक अखंड भारतीय राष्ट्र संगठित करो पर यह एक बड़ी भारी समस्या है और इसका समाधान भी कोई सरल नहीं है अतव शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं यह समस्या तो गत कई शताब्दियों से हमारे देश के महापुरुषों को ज्ञात थी